यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमा पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकर तो ताकत कोई दिखलाए तो तूफान कोई मंड लाए तो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 हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार सबसे पहले तो भाई साहब वेरी सॉरी वो इसलिए माफ़ी मांगने की बात से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने म्यूज़िक का पीस दिया था यानी जो प्री दिया था ना, मुझे लगा कि वो प्री सब लोग जानते होंगे हालांकि वो पुरानी फिल्म का नहीं था वो एक नई फ़िल्म का था रिलेटिवली नई मगर साहब अफसोस ये है कि एक भी व्यक्ति उस गाने को नहीं पहचान सका तो साहब ये थोड़ी सी बदकिस्मती तो हमारी है और थोड़ी सी से थोड़ी ज़्यादा बदकिस्मती उन फिल्म वालों की है जिन्होंने ये फिल्म बनाई हालांकि वो गाना आजकल बहुत मशहूर है पुष्पा फिल्म का श्रीवल्ली तो मैं ये सलाह दूंगा कि दोस्तों एक बार जरा गूगल करके देख लीजिए श्रीवल्ली सॉन्ग तो आपको पता चलेगा कि वो गाना क्या है क्यों उसकी इतनी फितरत मशहूर होने की है वगैरह वगैरह चलिए आज का गाना थोड़ी देर बाद अपनी थोड़ी सी बातें करने के बाद तो साहब आज की बात है तैयारी करने की आपको बताऊं अक्सर लोग पूछते हैं कि एग्जाम की तैयारी हो गई कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो बोलते हैं तैयारी हो गई कुछ बनाना होता है खाना बनाना होता है तो खाना बनाने की तैयारी हो गई पढ़ाई की तैयारी हो गई नई क्लास में जाने की तैयारी हो गई नई पोस्टिंग की तैयारी हो गई वगैरह वगैरह तो साहब मैंने सोचा कि आज थोड़ा अपनी तैयारियों के बारे में भी आपसे बात करूं और जब बातें करूंगा तो उसमें कुछ अपनी तैयारियों की बात करूंगा और कुछ दूसरों की तैयारियों की भी बात करूंगा क्योंकि आप जानते हैं ना अपने बारे में बात करने से ज्यादा दूसरों के बारे में बात करने में मजा आता है तो साहब सब सबसे पहली बात तो आपको बताऊं तैयारी करने में सबसे पहली बात तो यह है कि यह आपको पता होना चाहिए ना कि भैया क्या चीज की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको अपने बारे में बताए हमारा काम काम क्या था कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे या कुछ भी शुरू करने से पहले भाई काम क्या करना है यह तो मालूम ही होता था तो साहब हम उसके लिए चीजें जुटाया करते थे यानी कि उसमें क्या क्या चीज लगनी है मसल पढ़ाई का काम शुरू करने से पहले हम पेन पेंसिल जुटाना उस सब चीज़ों को ठीक से रखना जिस विषय में पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की किताबें फिर लिखने के लिए कागज़ कलम चलता हुआ होना चाहिए स्याही भरी हुई होनी चाहिए पेंसिल बनी हुई होनी चाहिए ये सब बनाते थे अब साहब वो सब सामान इकट्ठा करते थे तो हमारी माता जी हमको डांटा करती थी कि यार तुम्हारा आधा टाइम तो तैयारी में निकल जाता है पढ़ाई से ज़्यादा टाइम तुम तैयारी में निकाल देते हो अब साहब हम क्या बताएं हमारी तो आदत ही ऐसी है तो आप अपनी आदत के बारे में ज़रा सोचिए कि आपकी आदत कहीं तैयारियों में बहुत ज़्यादा समय लगाने की तो नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊं लोग टोकते कब हैं टोकते तब हैं जिस समय की प्रपोर्शन गलत हो जाता है यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर काम एक्स अमाउंट है तो तैयारी एक्स अमाउंट से कम होनी चाहिए मगर साहब हमारी तो तैयारी लगता है कि एक्स अमाउंट के बराबर ही होती थी तो साहब ये भी एक समस्या है कि तैयारी कितनी होनी चाहिए यह एक प्रॉब्लम है दूसरी बात वो सामान इकट्ठा करना ये अपने आप में एक काम होता है वो काम भाई साहब हमारे लिए तो हमेशा से बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होता था क्यों क्योंकि हम उन चंद लोगों में से हैं जिनके हिसाब से मंजिल पे पहुंचने से ज्यादा मज़ेदार चीज है उस मंजिल के लिए सफ़र तय करना तो साहब हमें वो तैयारियों में बहुत मज़ा आता था यानी कि उसकी बातें करना उसके बारे में चर्चा करना और इसी सब के दौरान उन मतलब उन तैयारियों में हमारा एक काम होता था प्लान बनाना यानी कि पढ़ना कैसे है तो यानी कि पहले आपको जो उसका टॉपिक है उसके बारे में एक ओवरऑल व्यू लेना है तो वो तैयारी कर लेते थे कहीं जाना होता है हमको तो हम पहले से ये सोचने की कोशिश करने लगते हैं कि ओवरऑल क्या करेंगे वहाँ जाके मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारा होता है कि भाई इतना समय जो है वो यहाँ फलानी जगह लगाएंगे इतना समय फलानी जगह लगाएंगे फिर फलाने किले में जाएंगे अगर जो तो म्यूज़ियम में थोड़ा कम टाइम लगाएंगे वगैरह वगैरह ऐसी एक समय की अपने अपने सीमाएं बना लेते हैं क्या क्या करना है तो भैया उसके लिए भी हमारा एक चार्ट बना करता था पढ़ा मतलब अग, हम आपको एग्जांपल अपना पढ़ने से बता रहे हैं कि पढ़ने के दौरान हम पहले सबसे ये बना लेते थे कि साहब कितनी देर क्या चीज पढ़ेंगे मसलन इंग्लिश इतनी देर मैथ्स इतनी देर ये इतनी देर वो उतनी देर फिर उसमें लिख लेते थे कि मंजन करने का टाइम इतना खेलने का टाइम इतना वगैरह वगैरह ये हमारी आदत बचपन से है उसके बाद साहब क्या करते थे कि कहां बैठेंगे कहां बैठ कर ये सब करेंगे तो हमारे लिए वो जगह भी तय करना एक मुश्किल हो जाता था तो साहब ये तैयारी करना अपने आप में एक बड़ा भारी काम है अब इसमें एक आपको मजे की बात बताऊं कि तैयारियों में अगर कोई व्यवधान पड़ जाता था बस हमारी सारी परेशानी की जड़ वही थी जैसे हम कोई काम करने बैठे हमने अपनी तैयारी कर ली कि भाई अब यह ठीक है इतना ये ये काम इतना इतनी देर करेंगे ये काम इतनी देर करेंगे और अक्सर ऐसा होता था कि मां या पिताजी या कोई कह देता था कि जरा ऐसा करो थोड़ा वहाँ चले जाओ अब साहब जब वो हमसे कहते थे वहाँ चले जाओ तो हम उनको बताते थे कि अरे भाई हमारा ये टाइम गणित पढ़ने का है अगर हमने मैथ्स यहाँ पर छोड़ दिया तो हम मैथ्स कब पढ़ेंगे उन्होंने कहा कि अरे यार जब लौट कर आना तब पढ़ना अब कहते नहीं मैथ्स पढ़ने के लिए तो चार से पाँच का टाइम रखा था अब आपने वहां भेज दे रहे हैं तो उसके बाद जब लौटेंगे तो वो तो इंग्लिश पढ़ने का टाइम होगा अब साहब वो हमसे कहते थे कि यार ये तुम अजीब पागलपन की बात कर रहे हो अरे भाई उस समय मैथ्स पढ़ लेना इंग्लिश उसके बाद पढ़ लेना हम फिर हमारा सोने का टाइम तो दस बजे का है तुमने तो कह यार तो ग्यारह बजे सो जाना मगर नहीं साहब ये मुश्किल हो जाती थी क्योंकि हमारे अंदर एक परेशानी ये थी कि हम अपने तैयारी के दौरान हम क्या बोलते हैं उसको लचीलापन नहीं ला पाते थे और ना हम उसको मॉडरेट कर पाते थे तो मुझको ये लगता है कि शायद उसी वजह से बहुत से ऐसे मौके आए जबकि मैंने तैयारियों के दौरान माँ बाप से या अपने से बड़ों से या कभी काम के दौरान अपने अधिकारियों से बहस कर ली और नतीजा क्या होता था कि मुंह में एक कड़वा स्वाद आकर के जम जाता था अब साहब वो कड़वा स्वाद जमने का नतीजा ये होता था कि आपकी अपनी एफिशिएंसी नीचे चली जाती है अब देखिए आपने तैयारी तो की थी कि मैं एफिशिएंसी के लेवल फलाने पर काम करूंगा मगर अब चूंकि आपकी झिझक हो गई तो साहब आप एफिशियंसी के लेवल फैलाने से नीचे आ गए नतीजा ये है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो तो डेफिनेटली कम आएगा तो साहब हम तैयारी के मामले में ये समझते हैं कि एक गलती हम करते थे मुझे बाकी सब चीज़ों की तैयारी के बारे में अपनी कोई गलती नहीं लगती मगर ये लगता है कि मैंने थोड़ी अगर फ्लेक्सिबिलिटी और रखी होती अपने तैयारी के दौरान तो शायद मेरी तैयारियां थोड़ी और अच्छे स्तर की होती और रिजल्टेंट वर्क जो था ना वो भी थोड़ा अच्छा हुआ होता मगर चलिए कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए आज तो समझ गए ना कि लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत जरूरी चीज़ है हालांकि मेरी पत्नी मेरे इस बात से बहुत नाराज रहती है मुझसे क्योंकि मुझमें फ्लेक्सीबिलिटी और पेशेंस दोनों की बेहद करनी है यदि मैं कोई चीज तय कर लेता हूं तो उससे हटना मुझे मतलब जल्दी नहीं हो पाता कारण कारण सीधा है मुझे लगता है कि मैंने तो सारे बातों को ध्यान में यानी कि पूरा नजरिया ध्यान में रख के और तब कोई निर्णय लिया है और उनको लगता है कि अरे भाई थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है क्यों नहीं करते हो बस अब हो जाता है मुश्किल दूसरी बात ये है कि मुझ में धैर्य की बहुत कमी है जो कि किसी भी चीज की तैयारी में फ्लेक्सिबल बने रहने के लिए आपके अंदर पेशेंस तो बहुत होना चाहिए मेरी पेशेंस की कमी का आपको बता दूं एक छोटा उदाहरण ये है कि लोग कहते हैं ना मुझे मैंने आपको शायद पहले बताया होगा मुझे खाना बनाने का शौक है तो साहब मैं खाना बनाता हूँ उसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि भूनिए कोई प्याज लहसुन वगैरह भूनिए साहब मुझसे भूनने का काम होता नहीं क्योंकि उसमें आपको आँच धीमी करके और 10-15 मिनट भूनते रहना पड़ता है नतीजा क्या होता है साहब कि मैं आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बार उसको चला देता हूँ और पांच मिनट का टाइमर लगा के बैठ जाता हूँ पांच मिनट के बाद जब टाइमर बताता है कि पांच मिनट हो गए तो फिर उसको चला देता हूँ मगर वो उसमें मजा ये है कि वो भूनने वाली बात आती नहीं तो साहब अब वही बात है कि वही तैयारी के लिए भी आपके अंदर धैर्य होना चाहिए क्यों क्यों धैर्य होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी तैयारी को एक बार हमको मॉनिटर जरूर करना चाहिए कि हम कितनी कितना काम हमने कर लिया और मेरी समस्या क्या है कि जब मैं जब भी कभी तैयारी करने की बात करता हूं तो मैं मॉनिटर नहीं कर पाता बस उस मॉनिटरिंग की लैक ऑफ मॉनिटरिंग जो है वो मुझे पूरा मतलब मेरे काम को बाधित कर देती है अच्छा एक आपको और बात बताऊं तैयारी करना अपने आप में एक काम है और आपको उस काम के लिए निश्चय ही कुछ समय रखना चाहिए अपने पास ये मैंने बहुत जैसे कहते हैं ना अनुभव से सीखा तो मगर मेरी समस्या क्या है कि मेरा अपना एफिशिएंसी लेवल जो है ना वो जैसे कोई काम मान लीजिए मुझे तेरह तारीख को करना है तो होता यह है कि अगर मैं चार तारीख से सोचने लगू उस काम के बारे में तो मैं उसकी कुछ भी तैयारी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा एफिशिएंसी लेवल जो है चार तारीख को वो कुछ सतह के आसपास रहता है यानी जीरो वन टू के आसपास रहता है मेरा एफिशियंसी लेवल बढ़ता कब है जब डेडलाइन सामने आ जाती यानी कि यह होता है कि भैया अब अगर नहीं किया तो साहब होगा नहीं और साहब बस यही समस्या होती है मेरी कि कि मैं वो डेडलाइन के समय फिर नतीजा क्या होता है चूंकि डेडलाइन सामने है तो तैयारी भी बहुत हवर हबड़तबड़ में होती है और उस तैयारी में अगर कभी भगवान न करे कोई व्यक्ति बाधा डाल देता है या कोई व्यक्ति उसमें कोई सुझाव दे देता है बस आप तो हमको लगता है कि ये तो हमारा काम ही बिगड़ गया और हमें लगता है कि वो जो आदमी सुझाव दे रहा है या जो हमको फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है या अगर जो किसी ने कोई काम बता दिया है तो बस आप हमारा तो काम हो जाएगा रुकने रुक जाएगा काम हो ही नहीं पाएगा तो भैया ये जो लास्ट मिनट काम करने वाली आदत है ना हम इससे भी बेहद परेशान हैं हमको समझ ही नहीं आता इस आदत को कैसे छोड़ा जाए क्योंकि बहुत सालों से ये आदत पड़ी हुई है अच्छा एक बात और रिव्यू करना हमसे साहब रिव्यू होता नहीं रिव्यू नहीं होता इसका मतलब क्या है कि हम अपना जो काम कर लेते हैं ना हम उस काम को दोबारा नहीं देख पाते हमसे हो ही नहीं पाता क्यों नहीं हो पाता है इसलिए नहीं हो पाता है कि अगर हम हमारे पास उस काम को दोबारा देखने के लिए समय ही नहीं होता अब साहब हम तो यही कहेंगे कि भैया तैयारी करना एक अलग से अपने आप में काम है तो काम करना एक अलग चीज है और उस काम की तैयारी करना एक अलग चीज है तो साहब हमारे एक मित्र हैं वो इसके बारे में बोलते हैं कि तैयारी करना जो है वो उसको कहते हैं फिक्र करना यानी कि अब तैयारी और फिक्र ये दो शब्द आ गए तो साहब फिक्र करना क्या होता है जिसमें तैयारी नहीं होती मगर तैयारी की परेशानी होती है तो उनका कहना है कि भाई साहब काम काम करो या ना करो मगर काम की फिक्र जरूर करो और जब भी फिक्र करो तो उसका जिक्र जरूर करो तो साहब अब यहां पर हम आपको सच बताए कि इसमें ये जो हमने बात कही ना ये थोड़ी एडिटेड वर्षन है इसका एक लंबा वर्षन भी है वो हमारे दोस्त हैं त्रिवेदी साहब वो बताएंगे इसके बारे में मुझको याद दिलाएंगे तो मैं अगले बार जब आपसे बात करूंगा तो वो पूरा वर्जन आपको सुनाऊंगा मगर फिलहाल त्रिवेदी साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि भैया काम करो काम की फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो उससे होता क्या है कि आपकी तैयारी को मजबूती मिलती है आपकी तैयारी को लोगों के से एक मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रेन स्टोर्मिंग हो जाती है दूसरे भी आपको उस बारे में कुछ ना कुछ बता पाएंगे मसलन आपको उदाहरण था बता रहा हूं अभी साहब बेटी की शादी तय हो रही है तो अब आपको बताऊ कि शादी के लिए हम कुछ काम तो नहीं कर रहे मगर हम उस काम की फिक्र जरूर कर रहे और जब हम फिक्र कर रहे हैं तो साहब उस फिक्र का हम जिक्र भी कर रहे हैं और और ये ये जो फिक्र जिक्र है न, है ना इसका नतीजा होता कि हमें हर दिन एक दो मित्र कुछ ना कुछ सुझाव या सलाह या प्रश्न जरूर कर लेते हैं तो साहब शादी तो बाद में होगी शादी की तैयारियां और उन तैयारियों की फिक्र और उनका जिक्र तो यह अपने आप में एक अलग बात है चलिए इसके बारे में तो लंबी चौड़ी बातें और भी करते रहेंगे मगर फिलहाल ये तैयारी और तैयारी की चिंता ये अपने आप में ध्यान में रखेंगे तो साहब ये बातों के साथ अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं आज का चुना हुआ एक गीत जो कि सच बताऊ ये धुन बहुत ही आसान है यह प्रूड आप जरूर पहचान लेंगे यह रहा तो क्या कहते हैं साहब आसान है ना देखिए मैंने पिछली बार जो आ, कठिनाई आपके सामने रखी थी इस बार मैंने उसको सॉल्व कर दिया है अब इसके बाद पे मामूल आपके सामने पांडे जी की कहानियों की बातें आती हैं इस बार मैंने पांडे जी की एक लंबी कहानी के बजाय उनकी दो लघु कथाएं आपके सामने लाने का प्रयास किया है आप सुनिए और देखिए आपको कैसी लगती है एक गरीब का स्वाभिमान राजेश के पिताजी का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था आज राजेश को अपने पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आता है उसकी मां ने ही उन दोनों भाई बहनों को बहुत गरीबी में पाला ऐसा कहते हैं कि जब उसके पिताजी का देहांत हुआ तो उसके घर में कुछ भी नहीं था उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी उसकी ने अपने गहने तक दिए थे परंतु किसी के सामने उसने उसने अपना हाथ नहीं फैलाया को सिलाई कढ़ाई आती थी और उसने कक्षा नौ तक की पढ़ाई भी की थी उस जमाने में रेडीमेड कपड़े पहनने का प्रचलन नहीं था और विशेषकर महिलाएं दर्जी के यहाँ जाने से बचती थी लेडीज टेलर का प्रचलन तब तक शुरू नहीं हुआ था माँ ने मोहल्ले की महिलाओं और लड़कियों के कपड़े सिलने भी शुरू कर दिए थे इसके साथ साथ उसने आसपास की छोटी लड़कियों को शाम को अपने घर ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया इन दोनों कामों से जो आय होती माँ उसी से घर का खर्च किसी प्रकार चलाती थी कहने को तो राजेश के बहुत से रिश्तेदार व संबंधी थे परंतु ना तो उन्होंने कभी कोई सहायता देने की बात कही और ना ही कभी राजेश की मां ने उनसे कुछ मांगा राजेश को आज भी याद है कि वे कितनी ही बार एक समय भोजन करके रह जाया करते थे और कितनी बार तो उन्होंने बिना दाल या सब्जी के भी खाना खाया होगा परंतु इस गरीबी में भी माँ उन दोनों भाई बहनों को किसी न किसी तरह पढ़ाती रही राजेश को ख्याल आता है कि बीच में माँ काफी दुबली भी हो गई थी खैर उन दोनों भाई बहनों की पढ़ाई चलती रही और राजेश बारहवीं कक्षा में पहुंच गया एक दिन राजेश को पता नहीं क्या सूझा कि उसने माँ से कहा कि हमें चाहे कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े मैं बारहवीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग पढ़ूंगा ही इतना सुनना था था कि की आंखों में में आंसू आ गए और कुछ कुछ देर चुप रहने के के बाद वह बोली बेटा जब मेरे पास घर में कुछ भी नहीं नहीं तब तो मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और आज जब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो मुझे कर्ज लेना पड़ेगा राजेश हतप्रभ हो गया उसे काटो तो खून नहीं कुछ देर चुप रहने के बाद वह माँ से लिपट कर रोने लगा और बोला माँ आगे से फिर ऐसी बात नहीं करूंगा कंजूस, बनारसी की एक सामान्य परचून की दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी घर का खर्च किसी प्रकार से चल जाता था उसकी दो लड़कियां और दो ही लड़के थे लड़कियां बड़ी थीं और वे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थीं। दोनों की शादी के विषय में बनारसी और उसकी पत्नी चिंतित रहते थे। वास्तव में दुकान की आय से घर का खर्च तो किसी प्रकार चल जाता था, लेकिन इतनी बचत नहीं होती थी कि वह उससे अपनी बेटियों की शादी ठीक से कर सके बनारसी के बगल में ही एक चाट और मिठाई की छोटी सी दुकान बाबूलाल की थी बाबूलाल की दुकान शाम को केवल चार बजे से लेकर रात के आठ बजे तक ही ठीक से चलती थी बाकी समय कुछ खास बिक्री नहीं होती थी परंतु बाबूलाल बाजार में सबसे बड़े कंजूस के रूप में जाना जाता था किसी भी साथ के दुकानदार को बाबूलाल मुफ्त में कुछ भी नहीं खिलाता था और दाम भी कम नहीं करता यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी दुकान पर पैसे लेकर ही सामान देता था इसीलिए उसका अपना परिवार विशेषकर उसकी अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता था वह घर पर पत्नी और बच्चों को दिए गए पैसों का पूरा हिसाब लेता था इसीलिए घर वाले भी उसे महाकंजूस कहते और पीठ पीछे बोलते थे कि पता नहीं शायद वो सारे पैसे बचाकर अपने साथ मरने के बाद ऊपर ले जाएगा पर बाबूलाल के ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था जबकि उसे यह खूब पता था कि बाहर के लोग और परिवार वाले उसकी पीठ पीछे उसके बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं लेकिन बाबूलाल किसी की बात की परवाह किए बिना पैसों के मामले में कोई समझौता नहीं करता और एक एक पैसा बचाकर अपने पास ही रखता था इधर कुछ दिनों से बाबूलाल को ऐसा लग रहा था कि बनारसी काफी चुप और दुखी दिख रहा है उसने कई बार बनारसी से पूछना भी चाहा पर दुकान पर भीड़ होने के कारण पूछ नहीं सका आज बाबूलाल ने देखा कि बनारसी दुकान पर अकेला बैठा है और कोई ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं है उसने बनारसी से कहा कि मैं इधर कुछ दिनों से तुम्हे काफी चुप और परेशान देख रहा हूं कोई गंभीर बात है क्या पहले तो बनारसी ने कोई बात नहीं है कहकर बात टालनी चाहिए। मगर बाबूलाल के काफी आग्रह करने पर बनारसी ने बेटियों की शादी की समस्या के विषय में बताया बाबूलाल ने पूछा कि शादी तय नहीं हो रही है या कोई और बात है बनारसी बोला शादी तो तय हो गई बेटी और लड़के ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया है और लड़के के माता पिता भी राजी हैं। बाबूलाल ने पूछा फिर समस्या क्या है बनारसी बोला कि सारी व्यवस्था तो हो गई है लेकिन कुछ और रुपयों की व्यवस्था हो जाती तो मैं कुछ निश्चिंत हो जाता बाबूलाल ने पूछा कितना रुपया कम हो रहा है बनारसी बोला कम से कम दस लाख की और जरूरत है और मैं इसी चिंता में हूं कि कहा से इंतजाम करूं बाबूलाल बोला बस दस लाख बनारसी भाई मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं मैं किस दिन काम आऊंगा तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी ही है अरे भाई मुझसे कहा होता मैं जानता हूं बनारसी कि मैं कंजूस के नाम से प्रसिद्ध हूं और मैं कंजूस हूं भी लेकिन मैं जो कौड़ी कौड़ी बचा कर रखता हूं वो ऐसी ही जरूरतों के लिए तो बचाता हूँ देखो बनारसी हम छोटे लोग हैं लेकिन ज़रूरतें तो छोटा बड़ा देखकर नहीं आती हमें स्वयं ही इन भविष्य की ज़रूरतों की चिंता और व्यवस्था करनी पड़ती है मुझसे ये दस लाख रुपया लो और बेटी की शादी धूमधाम से करो और जब तुम्हारे पास रुपया हो जाए तो वापस कर देना और देखो मैं एक पैसा भी ब्याज नहीं लूँगा ब्याज को मेरी ओर से शादी में मेरा न्योता मान लेना बनारसी बाबूलाल का चेहरा देखता ही रह गया और सोचने लगा कि इस आदमी के बारे में वह खुद और ये दुनिया कितना गलत सोचती थी बस अब इसके साथ ही आज की बात आपसे बंद करता हूं चलता हूं और आपने अपना समय दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं आपका आभारी हूं और आपने एक बात नहीं पूछी साहब अरे भैया इस बात तैयारियों की बातें क्यों की क्योंकि साहब ये दो एपिसोड है और आपने ये नहीं सोचा कि भैया इसकी तैयारी कैसे की तो साहब सच बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था दो एपिसोड का इंतजार तो बहुत हफ्तों से कर रहा था मगर उसकी तैयारी कुछ नहीं कर पाया इसीलिए आज आपके सामने तैयारियों की बातें करने लगा और त्रिवेदी साहब के शब्दों में केवल उस फिक्र का जिक्र भर किया है तो साहब इसके साथ ही चलते हैं और नमस्कार अगले हफ्ते दो एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले क्या दूरियां क्या फ़ासले मंजिल लगे आके गले हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले ले कदमों तले तू चल यूँ ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू चल यू ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में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 तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है